फिर उसका गर्व कैसा चाहे जितना भी बड़ा शरीर हो जलने पर बस वही डेढ़ से राख उससे भी प्रेम हरी बोल हरिबोल जय माँ जगदम्बा गोविंद गोविंद राधेश्याम गुरुदेव गंगा गंगा ब्रह्मबारी दलवायु अच्छी होने के कारण दो महीने में आरा जिले के कैलवार नामक एक स्थान पर थी साथ में गोलाब बाबू की माँ बलराम की पत्नी आदि सब थी उस अंचल में इतने हरिण थे बेटी सब दल बांध त्रिभुज आकार बनाकर चलते थे देखते ही देखते ऐसे दौड़ गए कि क्या कहूँ मानो पंख फैलाकर उड़ रहे हों ऐसी दौड़ मैंने देखी नहीं थी आहा ठाकुर कहते थे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है उसकी सुगंध पाकर हिरण चारों दिशाओं में दौड़ते रहते हैं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 इसकी जलन से मैं बड़ा कष्ट पा रही हूँ नहीं जानती बेटी किसके पाप ने आश्रय दिया है नहीं तो क्या इन सब देहों में भी रोग होता है एक दिन संध्या के बाद गई थी देखा कि निवेदिता स्कूल की कई बालिकाएं आई हुई हैं वहाँ जो दक्षिण भारतीय बालिकाएं हैं वे भी आई हैं और माँ उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रही हैं वे अंग्रेजी जानती हैं यह सुनकर माँ ने उनसे पूछा अच्छा हम लोग अब घर जाएंगे इसका अंग्रेजी करो तो उनमें से एक ने दूसरी से कहा तुम करो इसके बाद उनमें से जो बड़ी थी उसी ने किया माँ ने फिर पूछा घर जाकर मैं क्या खाऊँगी इसे अंग्रेजी में कैसे कहोगे उत्तर सुनकर माँ को बड़ा आनंद हुआ और वे हंसने लगी अंत में उन्होंने पूछा तुम लोग गाना जानती हो उनके जानती हूँ कहने पर माँ ने उन्हें दक्षिण भारतीय गीत सुनाने का आदेश दिया दोनों बालिकाएं गाने लगीं माँ भी सुनते सुनते खूब आनंद व्यक्त करने लगी कुछ दिनों बाद फिर माँ का दर्शन करने गई थी थोड़ी देर बाद दुर्गा दीदी अपने आश्रम की दो बालिकाओं को लिए माँ के पास आई उनके प्रणाम करते ही माँ ने आशीर्वाद देते हुए छोटी बालिका आठ वर्ष की रही होगी से पूछा तुम गाना जानती हो उसने कहा जानती हूँ माँ गाओ तो जरा सुनू बालिका ने एक भजन गाया जिसकी दो एक पंक्तियाँ याद आ रही है जय सारदा वल्लभ देहि पद पल्लव दीन जने किंकरी गौरी तनया तव तो निज स्मरण रहे बालिका गौरी माँ द्वारा प्रशिक्षित थी उसने अभी गौरी माँ के ही स्वर में गाया माँ विस्मित होकर बोली